अब हम मन्त्र पाठ करेंगे यो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 swariya jee jee jeeva nam tar <imitation> mai ke ka ye namo swariya jee jee jeeva nam tar mai ke मे हे प्रभु हा मम शेभर स्वकल सब सच्चे विद्याओं का पुत्र है वेद का पढ़ना पढ़ाना सब आर्यों का परम धर्म यद्यपि विश्व में भौतिक विज्ञान की महत्विक उन्नति होती और शिक्षित चिरागा और पूरे भौतिक में वेद को जो नहीं मानते कोई उपाय ऐसा आज तक उ उपलब्ध है जो मान कल्याण वेक में अनेक विद्याओं का वर्णन है और उन विद्याओं में भी ईश्वर का वर्णन अति अधिक होते इस और भौतिक जगत में ईश्वर के वर्णन की कोई आवश्यकता नहीं उसके पढ़ने पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं उसके लिए कोई ज्ञान की भांति खोज करने की आवश्यकता नहीं हुई पूर्व कुछ दिन पहले ये चर्चा आई थी अपने विवेक जी ने लेख लिखी थी भारतीय वैज्ञानिक को वो विवेश गए और मैंने सुना कि उन्होंने वैज्ञानिकों के सामने वो बात रखी उस लेख का भाव जो था कि ईश्वर को जाने माने बिना उसकी उपासना की बिना मानवता कल्याण नहीं उसका ही भाव और वो लेख रखने लगे बताते हैं तो बता वैज्ञानो फोध बालिया ये है। उसको आगे रखने दिया, इ दिमाग इतना इ स्थिति ए बता का व्यक्ति जता अन्लेखित रक्षा ऐ भौति विज्ञान और ब्रह्म विद्या बिल्ली आप ध्यान देगे या ब्रह्म विद्या ईश्वर विद्या ईश्वर का उपदेश न ईश्वर संचालक न मानया जाता ईश्वर बताय धर्म जान धर्म अधर्म पाप पुण्य की जथा ये अस्मै ये बा का कु के न परिणाम ये है कि आज विश्व में वैज्ञानिकों के कारण भोगवाधिकों के कारण ईश्वर का कोई स्थान नहीं उसके लिए कोई गवेषणा नहीं उसकी आज्ञा को जाने की कोई आवश्यकता नहीं उसके बताए नीमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है केवल धन संपत्ति भौतिक विज्ञान को बढ़ाते जाओ और खाओ पियो मजे करो न अगला जन्म है न जन्म और बुराई पढ़ाई तो केवल मानने की एक व्यक्ति चोरि को अहता बा मनता बा ये अन्य आपरिणा अमरीका जाने वे अमरीका देखने वाले लोगों ने वे लो बो वी स्थिति जो उसका बड़ा नगर न्योर् का नैर बताते हैं कि 6 बजे रात्रि के होने के पश्चात कोई भी व्यक्ति धन संपत्ति लेकर बाहर जाएगा या तो धन संपत्ति देके आएगा या प्राण दे के आएगा यह है बेसमझ लोगों का तर्क धन सम्पत्ति सब कुछ है भौतिक विज्ञान ही सब कुछ है और ईश्वर और धर्म उपासना कुछ नहीं है अब ऐसे जीने से तो मरना अच्छा है जो व्यक्ति बजे ईश्वर निकलते ही मरेगा या संपत्ति दे आएगा ज्ञान का निषेध नहीं वैज्ञानिक बनो इसका कोई निषेध नहीं करता वेद दर्शन विज्ञान के ही बताने वाले हैं पर अंतर यह पढ़ता है कि वेद ऋषिकृत ग्रंथ ये कहते हैं ये भौतिक विज्ञान अपनी जगह पर है ईश्वर का आत्मा का विज्ञान अपनी जगह पर है वो कहते हैं दोनों की तुलना जब हम करते हैं तो भौतिक विज्ञान का अपना क्षेत्र अच्छा है पर ईश्वर की जो विद्या है ब्रह्म विद्या जो है उसके सामने ये विद्या छोटी है नीचे सटी है ये भौतिक विज्ञान ईश्वर की जो ब्रम विद्या है उसके का साधन का रूप अपरा विद्या इसको मानते हैं द्वे विद्या देखी करते पराग है, अपराग मुंड दो विद्या जानने योग्य हैं परा विद्या और अपराध विद्या अपरा विद्या भौतिक विज्ञान है दोनों विद्या जानने योग्य है परा विज्ञा अपन विद्या और इसी ने कहा यह एक बड़ा व्यक्तिया अपरा व्यद्या से उत्थरित है ऊंची है अब ध्यान देंगे एक भौतिक वैज्ञानिक है एक ब्रह्म का जानने वाला ब्रह्म व्यक्ति है उनका तर्क देखिए आप उनकी स्थिति देखिए उनका जीवन देखिए उनका अपना परिस्थर देखिए उनका संयम देखिए उनका कार्यक्रम न करते चले जाइए वो जो ब्रह्मविता वास्तव में वो सभी से, सभी सी से सैन्य अधिक मिलेगा सत्यष अधिक मिलेगा सत्य का पक्षपात न्यायप्रिय मिलेगा समको एक दृष्टि देखने वा मिलेगा भौतक वैज्ञान भौतक वैज्ञान विज्ञानी खोज करो और इतने लोगों को कैसे मारा जाए जिससे कि उस देश का धन संपत्ति लुटा जाए आज ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई है जानने वाले बताते हैं यदि थोड़ा सा यदि विश्व युद्ध होता है और सारे के सारे महाभारत की तरफ बच जाते हैं तो क्या होगा मैं पूछूंगा क्या हो तो आतना भयंकर इन लोगों ने पर उत्पन्न कर दिया है मानव का जीना मुश्किल हो गया है इसलिए वेद की विक्रेषता वो ये कहता है प्रकृति को भी जानो विकृति को भी जानो भौतिक विज्ञान को जानो और उन सब ज्ञान विज्ञान का जो साध्य है प्राप्ति है वो ईश्वर ये कहता है मूल में दोनो स्तर पे बा का केद दर्शन उपनिह सी कहते भ भौतिक विज्ञान को काम में लो ईशर प्राप्त करो ईश्वर प्राप्ति लक्ष्य भोग प्राप्ति ल्य भौतवादी ये कहता है कि भौतिक विज्ञान को प्राप्त कर लो आत्मा परमात्मा ज्ञान विज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है और धन संपत्ति किस किस प्रकार से कमाओ और फिर खुद खाओ पियो मजे करो ये भोग प्राप्ति लक्ष्य है दोनों में यह लक्ष्य का अत्यंत विरोध अब आप ध्यान दें आज हम मनुष्य जाति का अध्ययन करते हैं मनुष्य जीवन करते मनुष्य चरित्र कध्ययनकारत्र इ गिरा है इ गिरा वर्णन के आनते है कश्मीर जे भागो में आप देखते किने प्राम पिषले दिन पञ्जाब मे क्यानते है क्या स्थिति भोगवालियो पूरि की पूरि ब काजर मूली कि तरह काट की जाती है पूरे के पूरे इसके डब्बे काजर मूली किस तरह काट किए जाते हैं स्त्री पुरुष इतनी बुरी हालत हमने जरकारी पास आग लगाई जा रही है कोई सीमा नहीं तरीके गएगी बच्चा हो बालक हो स्त्री हो पुरुष हो कोई किसी की सीमा है कि ये धर्म है या पाप है ये सारा का सारा केवल भोगवादियों ने यह व्यक्ति का गिरया और गिरता गिरा जा रहा इसलिए वेद का संदेश वेद का आदेश ये है कि मनुर्भाव क्या वेदमन्त्र क्या लिखा है उपर तन्तुम तन्वन भानुम् अनुवीहि क्या पाठ तन्तु तन्वन् भानुवन् ज्योतिपथः ज्योतिमथः पथोरक्षिया कृतान् अनुलवणं वयतः हा वा जनया धैर्य मनुर्भव जनया दैर्यं जन बहु सी बात मन्त्र अ इचारे अन्त पङ्क्ति दी थोडा थु तन्वन् तन्तु केशिला के बे पदा बेटे केटा पे पङ्क्ति लगा <laughs> तन्तु तन्वु को कोला पर वो सन्तति उत्तम होनी चाहिए। गृहस्थ आश्रम को इसलिए बनाया जाता है कि जो लोग सीधे ब्रह्मचर्य से संज्ञासी नहीं बन सकते वो पड़ाव लगाते हैं ग्रेफ कमजोरों का ही ये या नहीं? है ये मारक यानी जो सीधी दौड़ नहीं लगा सकते उनको ये पड़ाव लगाना पड़ता है ग्रेफ का और जो उनसे भी कमजोर हैं उनको वाण का पड़ाव लगाना पड़ता है देखिए दयालु तैयार हो रहे तीन वर्ग में जो सीधी दौड़ लगाता है दस किलोमीटर तीन उप्रम आश्रम एक में इस दौड़ में पहुंचता है जो एक पांच वर्ष पांच किलोमीटर पर पड़ाव लगाता है उनके ऐसी फिर संन्यास आश्रम में जाता है और जो तीन बार रुकता है तीन तीन सवा साढ़े किलोमीटर पर वह भगवानपुर आश्रम में और ईश्वर ऋषियों ने बताया कि एक शास्त्र में कृषि महान कार्य है ये महान यज्ञ इसको बताया है उसमें यज्ञ बहुत उत्तम कार्य है इसके पांच भाग यज्ञ करना तीनों आचरणों को भोजन वस्त्र की व्यवस्था करके देना और मोक्ष का अभ्यास योगाभ्यास करना फिर उत्तम संतान लेना इगरेट का काम तो लि ये कहता तन्तुम तन्वन हे क्रेसति व्यक्ति तु उत्तम संतन को विस्तृत कता वा उत्तम सन्ता बनाता एक कथा आती है कथा का सारा है वो कथा है हनुमान जी की पवन कुमा की सुनते हैं कथा का सार लेना में की भी कथा ले उसम बता गि ये जो बुरे लोग होते हैं कभी अधिक होते हैं कभी कम होते हैं ये तो होते रहते अच्छे अधिक हो जाते हैं तो बुरे कम हो जाते यदि बुरे अधिक हो जाते हैं तो अच्छे कम हो जाते हैं देव देव अक्षरों का संने सुना है अगस््य मुनि के आश्रम में ये कवन पवन कुमार जी समय पढ़ता था ब्रह्मचारी मन करके अगस्ते मुनि देखा ये दुष्ट लोग आक्रमण कते यज्ञो बेदाते औरजिकनमास्थि व्यक्ति म पवन कुमा पवन कुमा ब्रह्मचारी बन् विद्वान् बलवान् और बा हो विवाह करना इन दुष्टो सम्बको छिन्ना षीकुरी पढ़ता गया बच्चा होगा थोड़ा छोटा होगा पढ़ता गया पढ़ता रहा कई वर्ष हो गया ऐसे चलते चलते क्या हुआ पढ़े लिखे के विद्वान बना और वो स्थिति आई और वो गुरु जी की बात भूल गया और वही वो धीरे धीरे आप जान देना क्या बोलते हैं वागदान कर दिया क्या हुआ सगाई हो गई क्या होता है सगाई बोलते है? हैं उस ध्यान दीजिए कुमार को गुरुजी कुत्र सदा करवाी है या को उपदेश कर देना है समाप्त देन गुरुजी मुझे याद नहीं नो गुण <laughs> बात को बातया चारी पदासान् बनना छिकाने लगा मिके थी। बताया जाता है पवन पवार ने किसको उत्पन्न किया हनुमान को उत्पन्न किया और अतिशय उसकी हो सकती है या कोई कमजोर पत्थर कई तरह के होते हैं इतना मजबूत शरीर का वो इस पत्थर पर गया था वो टूट गया कमजोर पत्थर होते हैं ना कुछ थोड़ी शंकर है ग्री उन्हें पत्थर टूट गया जगह दिया होगा इतना बुलवान बनाया इतना विद्वान बनाया उसने वो सारे के सारे दोस्तों को राउंड जैसे तो ये जो गृहस्त्र में है ये तन्तुम आज जैसा तन्तु मत आज तो तन्तु मनुव आसन्तु तन्वन् मत केना पदा कष्ट्रपति बनगा समो जगा तु वेद मन्त्र मे का तन्तु तन्वन् रजस भानुमन् लोकोकान्तरं का प्रकाश है। ये चि अचान भानुमान हुई हे व्यक्ति तुम प्रकाश का अनुकरण कर दूसरा रजस्य के लोक लोकांतरों को जो लोकलोकांतरों को बनाने वाला है उस परमात्मा का जो ज्ञान है उस परमात्मा जो है वो भानु है उस परमात्मा के ज्ञान विज्ञान का अनुकरण कर रजो भानुमन हुई परमात्मा का जो ज्ञान है उसका अनुकरण कर और ज्योतिष मत है पथ है रक्षा है, धीया कितान बुद्धिमानों के द्वारा जो ज्योतिष मत ज्योतिष को बताने वाले जो अच्छे मार्ग बनाए बुद्धिमानों ने ऋषियों ने किए करो नये करो है उनकी रक्षा करो ऋषियों ने कहा चार आश्रम है चार वर्ण है योगाभ्यास करो राजनीति में ये होनी चाहिए ये ज्योतिष वाले मार्ग हैं मार्ग वाले ध्यान बनाए ऋषियों ने उनकी रक्षा करो आज आ भारत कतिवि ज वेद का ऋषि केधान बनाे है मिटा पूरि योजना दिनों की कीघटना है मनु महाराज की प्रतिमा प्रति है? जयपुर है। जो आदि सृष्टि मनु महाराज हे दुनिया भर के विधान बनाए, आज भ संविधान बना बता किंने आस्पत्तिष्ठ कनुने ये किया, वो किया आधी आधी आधी और उस मनु आधि आी मनुषि कार ज संविधान बनाे आदिष्टि वेदो मानने वे औने भी मक का कर, के वे कुलो वेद कारक उखाडे देखा जाता सुना जब जनो ओक्कर वधि मनु की रक्षा वे और मनु उखाडने वेति भनु तु रक्षा कारे न उखाडने वे उखा ब कचेरि तु न्यायाधीश बैठते वो सुनी भी बात सुना रहा है हमने जाके नहीं देखा हैं? तो हमने जो सुना था उसके जितने जितना सुन पाया आगे क्या रहा मुझे पता नहीं तो हमने देखना ये है याद रखना कि वेदों को किसी के ग्रंथों को उनकी परंपराओं को वैदिक संस्कृति को आर्यों की जितने भी बातें हैं सारी की सारी इतना ही नहीं आर्यो की राजनीति को आर्यो के देश को उखाड़ के फेंचा जा रहा है और आर्य लोग संगठित कम हैं वो संभाल नहीं रहे अपने आप संगठित नहीं है शक्ति बहुत कमजोर है इसलिए ये जो वेद कहता है जो बुद्धिमानों ने हमारे लिए निर्देश दिए हमारे निधन रक्षा करो आपको यह योग विद्या सिखाई जा रही है दर्शनों की विद्या सिखाई जाती है संस्कृत भाषा सिखाई जाती है उगनी तक पढ़ाए जाते हैं मनकाली को विद्वान बनाया जाता है ये सारा का सारा ये सारा आयोजित इन किन बातों के लिए और हमारी बुद्धि ऐसी नहीं है हम ऐसा नहीं मानते ना ऐसा सोचते कि हमारा भला हो भारतीयों का भला हो विदेशियों का ना हो आर्यो की वैसे धर्मियों की देश के मानने वालों की इतनी विस्तृत मान्यता उदारता देखी जाती है जैसा वो अपना भला चाहते हैं ऐसा विदेशियों का भला चाहते हैं तो अंत में जो बात कही उसको हम ध्यान देंगे क्या कहा जी मनोज भवन अंत मनुभावन हांजाद इतनी बातें कैंडिडेट की जैसे कहा है हे व्यक्ति मनु भवन जैसी भी बात है जो थोड़ी इग्नो कर जाता है मनुष्यपन मननशील बन और जनया एम् जनसे माध्यम महान व्यक्ति को व्यक्ति निर्माणी प्रक्रियाए माता पिता उत्पन्न कते बच्चे को ले लडकी को शिक्षण देते और उत्पन्न केका निर्माणे माता पिता निर्माण उ बालक बालिकां को आचार्य बनाता तु दोनो तरी शङ्का मि जाति माता पिता के माध्यम से बनाई हुई और विद्या के माध्यम से बनाई जो आप में से गृहस्थी है वो गृहस्थाश्रम के माध्यम से उत्तम संतान बनाए जो ब्रह्मचारी हैं विद्वान है जो नव है, है वो विद्या के माध्यम से उत्तम मनुष्य निर्माण करें वेद के संकेत से पता चलता है जब ये बात आई मनोर ये बड़े लोगों के निर्देश हे हे व्यक्ति तनुष्यपा कु हु यदि मनुष्य तु वी मनुर का मनुर्भव बाता मनुष्य शरीर धारणे साधे तीन आका मा मनुष्य बन जाता कवि सत्यप्रकाश के मन्त मन्तव्यम् पढा वे मनुष्य परिभाषा अहो देखरे आश्चर्य मनुष्य सुखे परिभाषा याद करो मनुष्य की परिभाषा मंतव्या मंत्र है उत्तर प्रदेश के बस अड्डे पर मैंने देखा तो लगभग लग वो परिभाषा लिखी हुई और मैंने देखा ये तो मैं किस ऐसी परिभाषा लिखी है कि मनुष्य किसको इस कैसे इसलिए ये जो हम योग विद्या सताते हैं वेद की विद्या ऋषि की विद्या दर्शनो क विद्या मनुष्य बना उत्कृष्ट साधन योग विद्या व्यक्ति आदर्श व्यक्ति ऊञ्चा व्यक्ति की न योगी व्यक्ति जो आत्मात्मा जान मनुष्य निर्माण कानता दूसरा व्यक्ति दि निर्माणता मनुष्य बनो माध्यम मनुष्य अन आरोकल्पे अहं एक तो एक, एक मोदि बना बोलो बोलो जी तैारी कोगे बिना योजना के बिना बिनाक्ष्ये के के को व्यक्ति काम नहीं क्षमात्मक का हा योजनाबद्ध प्राचीन काल में गुरुकुल से पढ़ लिख के आते थे गृह समय सोचते थे पति पत्नी हमने ऐसा पुत्र उत्पन्न करना है हमने ऐसी पुत्री उत्पन्न करनी है पुत्री उत्पन्न करो तो ये ये ये करना पुत्र करना हो तो ऐसा करना जैसे आपने कथा सुनी है रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण जी से हुआ था उस समय बताया जाता है साफ लिखा भी है वो कथा आती है कि हुआ, अब विवाह तो होगा अब हमको क्या करना है तो बताया जाता है ने कहा कि रुक्मिणि जै संतन् चा जि आपी पुत्र उत्म ध्याय करम्परा इ ऋषियो संयम संविधान श्री कृष्णजी महाराज का यदितान बननी हो अवविभाग्यी बार वर्ष तपस्यागे संयम रे अखण्डक्रम ते का पालन केगे उय संस्ता रुक्मिणिका ह तो ऐसा ही हुआ हम यहां तक सुनते हैं आगे की कथा कितनी है ऐसा पुत्र उत्पन्न किया ऐसी संतान बनाई गई तो मां को भ्रम हो जाता था यह मेरे पति आ रहे या गे ये ये मेरा पुत्र आ रहा यहां तक भी लोगों का कहना है कि ऐसा फौजियों की तरह वह बना देते ना ऐसा पट्टा कि यह पिता का है ये पिकल